विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित जाड़े का मौसम आ रहा है मुझे सब प्रकार के गर्म कपड़े की आवश्यकता होगी और यहाँ वालों के अपेक्षा हमें अधिक कपड़े की जरूरत है बस साहस अवलंबन करो भगवान की इच्छा है कि भारत में हमसे बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे विश्वास करो हम भी बड़े बड़े काम करेंगे हम गरीब लोग जिनसे लोग घृणा करते हैं पर जिन्होंने मनुष्य का दुख सचमुच दिल के अनुभव किया है राजे राजवाड़ों से बड़े बड़े काम बनने की आशा बहुत कम है अभी हाल में शिकागो में एक बड़ा तमाशा हुआ कपूरथला के राजा यहाँ पधारे थे और शिकागो समाज के कुछ लोग उन्हें आसमान पर चढ़ा रहे थे मेले में राजा के साथ मेरी मुलाकात हुई थी पर वह तो अमीर आदमी ठहरे मुझ फकीर के साथ बातचीत क्यों करते उधर एक सनकी धोती पहने हुए महाराष्ट्र ब्राह्मण मेले में कागज पर नाखून के सहारे बनी हुई तस्वीरें बेच रहा था उसने अखबारों के संवाददाताओं से उस गुलाम के अलावा और कुछ नहीं है और ये बहुत दुराचारी होते हैं इत्यादि और यहाँ के सत्यवादी संपादकों ने जिनके लिए अमेरिका मशहूर है इस आदमी की बातों को कुछ गुरुत्व देने के लिए अगले दिन ये अखबारों में स्तंभ के स्तंभ रंग डाले जिनमें उन्होंने भारत से आए हुए एक ज्ञानी पुरुष का उनका मतलब मुझसे था वर्णन किया और मेरी प्रशंसा के पुल बांधकर मेरे मुंह से ऐसी ऐसी कल्पित बातें निकलवा डाली कि जिनको मैंने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था उस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने कपूरथला के राजा के संबंध में जो कुछ कहा था उन सबको उन्होंने मेरे ही मुख से निकला हुआ रच दिया अखबारों ने ऐसी खासी मरम्मत की थी कि शिकागो समाज ने तुरंत राजा को त्याग दिया इन सत्यवादी संपादकों ने मेरे नाम पर एक मेरे देशवासी को धक्का लगाया इससे यह भी प्रकट होता है कि इस देश में धन या खिताबों की चमक दमक की अपेक्षा बुद्धि की कदर अधिक है कल स्त्री कारागार की सुप्रिंटेंडेंट श्रीमती जॉनसन महोदया यहाँ पधारी थी यहाँ कारागार नहीं कहते वरण सुधारशाला कहते हैं कैदियों है, से, यह एक बड़ी वस्तु है। से कैसा फिर कैसे समाज के उपयोगी अंग बनते हैं ये सब बातें इतनी अद्भुत और सुंदर है कि बिना देखे तुम्हें विश्वास न होगा यह सब देख कर जब मैंने अपने देश की दशा सोची तो मेरे प्राण बेचैन हो गए भारतवर्ष में हम लोग गरीबों और पतितों का क्या समझ समझा सकते हैं उनके लिए ना कोई अवसर है ना बचने की राह और ना उन्नति के लिए कोई मार्ग है। भारत के दरिद्रों पतितों और पापियों का कोई साथी नहीं कोई सहायता देने वाला नहीं वे कितने ही कोशिश क्यों न करें उनकी उन्नति का कोई उपाय नहीं वे दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं क्रूर समाज उन पर जो लगातार चोटें कर रहा है उसका अनुभव तो वे खूब कर रहे हैं पर वे जानते नहीं कि वे चोटें कहां से आ रही हैं। वे भूल गए हैं कि वे भी मनुष्य हैं। इसका फल है परंतु तो दुर्भाग्यवश वे हिंदू धर्म के मध्य इसका दोष मर रहे हैं वे सोचते हैं कि जगत के इस सर्वश्रेष्ठ धर्म का नाश ही समाज की उन्नति का एकमात्र उपाय है सुनो मित्र प्रभु की कृपा से मुझे इसका रहस्य मालूम हो गया है दोष धर्म का नहीं है इसके विपरीत तुम्हारा धर्म तो तुम्हें यही सिखाता है कि संसार भर के सभी प्राणी तुम्हारी आत्मा के विविध रूप हैं, समाज की इस हीन अवस्था का कारण है इस तत्व को व्यवहारिक आचरण में लाने का अभाव सहानुभूति का अभाव हृदय का अभाव भगवान एक बार फिर तुम्हारे बीच बुद्ध रूप में आए और तुम्हें गरीबों दुखियों और पापियों के लिए आंसू बहाना और उनसे सहानुभूति करना सिखाया परंतु तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तुम्हारे पुरोहितों ने यह भयानक किस्सा गढ़ा कि भगवान भ्रांत मत का प्रचार कर असुरों को मोहित करने आए थे सच है पर असुर हैं हम ही लोग न कि वे जिन्होंने विश्वास किया और जिस तरह यहूदी लोग प्रभु ईसा का निषेध कर आज सारी दुनिया में सबके द्वारा सताए और दुतकारे जाकर भीख मांगते हुए भी फिर रहे हैं उसी तरह तुम लोग भी जो भी जाति तुम पर राज्य करना चाहती है उसी के ग़ुलाम बन रहे हो हाय अत्याचारियों तुम जानते नहीं कि अत्याचार और गुलामी मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ग़ुलाम और अत्याचारी पर्यायवाची है